जो स्वामी जी ऐसी हाँ तो या तो इसको फिर हम ऐसे ही मान के चले कि सामान्य रूप से स्वामी ने लिख दिया है। और मन मनसो जो ये मन से किसी विषय का एक साथ नहीं होगा इसको हम थोड़ा फिर अलग कर देते हैं ठीक है जैसे सूर्य का प्रकाश उदाहरण दिया है तो यहाँ पर एक साथ ही मान चल रहे हैं तो उसको हम फिर मन के लक्षण के अंतर्गत ना लेकर के एक समान कथन मान सकते हैं और फिर एक ये भी बात है देखिए यहाँ पर संपादक का ये भाव है स्वयं स्वामी जी ने तो यहाँ पर लिखा नहीं है बैठ कर के तो इसलिए उसमें हाँ कुछ कहना सर बोलिए बोलियो मैंने सिद्ध किया है वहाँ पर युग करके क्या सिद्ध किया है कि युगत होता है कहा उसमें में पहले क्ष ने खड़ित किया है एक नहीं यह हुँ। हुँ। या तो उसको से सकते हैं की अग्नि और धुआं जैसे हमने साथ साथ देखा तो वहाँ युगपत ज्ञान हो रहा है ऐसे कह है सकते हैं भाई अग्नि देख रहे हैं तो साथ साथ धुआं भी देख रहे हैं नहीं वो घटेगा उन्होंने उदाहरण कौन सा दिया युग पथ में अरे मैं जल्दी में लाना भूल गया नहीं तो मैं थोड़ा उस पर देख लेता जब दौड़ के जाओ जितनी जल्दी दौड़ के जा सकते हो दौड़ते <laughs> दौड़ते ऐसा ना हो बीच में दौड़ जाओ हाँ थोड़ा हाँ सा स्पष्टीकरण तो तो तो हो जाए हाँ रमन जी बोलिए आपके मनुष्य लिंगम की जो शंका होगी कि वो सूत्र कहीं नहीं लग पा रहा है इसमें ऐसा देख सकते हैं कि जो प्रमाण और प्रमि जो प्रमेय बना रहे उसको छोड़कर जो प्रमेय होते हैं जो जान रहे वो सदा एक ही विषय रहेगा मन, मन भी जब जानेगा तो प्रमेय सदा एक ही रहेगा अगर हम प्रमाण प्रमाण को छोड़ करके आगे करें ऐसा तब तो कोई समस्या ही नहीं है लग भी हाँ सब लग जाएगा पर यहाँ पर चूंकि प्रमाण पर युगपद वाली बात आ रही है ना इस दृष्टि से थोड़ा विचार कर रहा हूं बाकी तो आप जैसे पूर्व पक्षी ने वहां ये कहा था वो सूत्र भी याद नहीं कि हर एक इंद्रिय का विषय नियतत्व आता हरेक इंद्रिय का विषय नियत है और जब इंद्रिय का इंद्रिय भी नियत है और विषय भी नियत है दोनों नियत है जैसे आंख से देखने का ही काम होगा तो अब यहाँ पर आंख से देखने का जो काम हो रहा है इसके अंदर एक चक्षु इंद्रिय है तो चक्षु इंद्रिय का तो हम जान कर नहीं रहे एक उन्हें दे दो एक मुझे दे दो पर मेरे को वो या तो कोई सा दे दो संस्कृत वाला चाहे हिंदी वाला कोई दे दो ये आपने यहाँ पर लगा रखा है कागज कागज लगा रखा है एक एक सोला। एक एक सोलह शोध संख्या आठ है संख्या है दो एक आठ सही सही बोलो नहीं तो फिर समय लगेगा इसमें नहीं आप सूत्र संख्या राहने को बताइए ठीक है ठीक है मुझे मिल ही नहीं रहा है पता नहीं कहाँ है या तो निकाल के हाँ ये आ गया ना ठीक है देखिए प्रत्यक्ष आदि और अप, अप्रमाण्ड का समाधान तो यहाँ पर देखिए यहां स्वामी पंडित जी उदय उद, पंडित जी ने लिखा है यहाँ पे उदयवीर जी ने कि कि जैसे यहाँ तीन बता दिए पूर्व पूर्व भाव और पर भाव और युगप भाव तो कहते हैं कि इन प्रमाण के पूर्व अपर सहभाव की कोई नियत व्यवस्था नहीं है कि प्रमाण पहले हो अथवा प्रमे पीछे हो कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है पहले पीछे एक साथ हो सकते हैं अथवा प्रमे पहले हो और प्रमाण पीछे इनके पूर्व अपर भाव में प्रत्येक स्थिति देखी जाती है कहीं प्रमाण पूर्व है कहीं पर और कहीं साथ, -साथ। अब उदाहरण देते हैं और ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना ये सारे उदाहरण संस्कृत में है वात्सायन भाषा में उसी का इन्होंने हिंदी अनुवाद इन किया है कहते हैं कि जैसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों को जानने के लिए आदित्य का प्रकाश प्र, प्रमाण पहले विद्वान रहता है तो उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ जो विषय है उनको जानने के लिए सूर्य का प्रकाश प्रमाण पहले रहता है तो यहाँ प्रमाण पहले है और उत्पन्न होने वाले प्रमे पदार्थ पीछे आते ये हो गया ना फिर आगे कहते हैं मक, दूसरा मकान में पहले से विद्यमान पदार्थों को देखने जानने के लिए मकान में पहले से किसी कमरे में घट, घड़ा आदि वस्तुएं रखी हैं। उन विद्वान घट पदार्थों को देखने जानने के लिए उपलब्धि का हेतु प्रमाण रूप प्रदीप पीछे आता है हालांकि हमारी स्मृति में प्रेमे भी है बौद्धिक रूप से स्मृति में प्रेमे भी है लेकिन यहाँ पर वो मानसिक स्मृति की बात नहीं चल रही है यहाँ पर केवल इतना चल रहा है कि दीपक नहीं है तो उस वर्तमान में प्रेम का प्रेम हमें आ, आ, आ, यू, यू, यू कह सकते है में, में है अप्रकट में है अपर व्यक्त नहीं है में है तो केवल इतना मात्र लेना चाहिए तो कह रहा है कि मकान में पहले से विद्यमान पदार्थों को देखने जाने के लिए उपलब्धि का हेतु तो प्रमाण रूप प्रदीप तो पीछे आता है और यहाँ यहाँ क्या है कहते प्रमेय पहले प्रमाण पीछे यानी बाद में अब जहां धुए अब देखिए सात सात का उदाहरण दे रहे हैं जहां धुएं से अग्नि का अनुमान होता है वहाँ धूप धूम प्रमाण और अग्नि प्रमेय दोनों साथ साथ विद्वान रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने धुए और अग्नि का प्रमाण दिया कि ये दोनों अग्नि और प्रमेय धूम धुआं तो प्रमाण और अग्नि प्रमेय दोनों साथ साथ विद्वान रहते इसलिए इनके पूर्वादि भाव की कोई नियत व्यवस्था ना होने से जहाँ जैसा देखा जाए उसी के अनुसार पूर्व अपर सहभाव समझना चाहिए अतः उक्त आधारों पर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रतिषेध संगत नहीं है तो ये उपक्रम इन्होंने ये दिया है। तो इसमें यही है कि वो वो जो युगपत जानन पत्ते मनसोलिंगम है ना उस सूत्र को हटा करके हम अगर देखें तो प्रमाण और प्रमेय यहाँ पर अग्नि और धुआं हम दोनों साथ साथ ही देख रहे हैं नहीं नहीं जमी नहीं। क्यों नहीं घटेगा तो नहीं धुआ पहले का है जहाज में जो चुगला जल रहा है चूल्हा जल रहा है तो आप अग्नि भी देख रहे है धुआं भी देख रहे है क्या नहीं नहीं चूल्हे में अग्नि धुआं दोनों ही रहते हैं अग्नि बिना धुएं को हो ही नहीं सकते है। क्या आगनी है, है। नहीं नहीं उस स्थिति का वर्णन नहीं कर रहे हैं जब अग्नि जल रही है और धुआं भी जल रहा है चल रहा है <laughs> अग्नि और धुआं दोनों साथ साथ उस समय का वर्णन है तो ये उदयवीर जी ने ये संस्कृत के आधार पर लिखा है वहाँ संस्कृत में लिखा होगा समाधि में वहाँ लिखा होगा तो इस दृष्टि से यहाँ पर वो युगप जानप मनसुल्लिंग वाला सूत्र वो केवल इतना ही बताता है कि जब हम किसी एक विषय को देख रहे हैं तो चाहे वो एक ही क्षण देखते हो क्योंकि हमारा मन ऐसा है ना एक क्षण में ही टिक पाता है एक क्षण स्थिर रह पाता है अगले क्षण मन एक भिन्न अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो एक क्षण में हम जब किसी विषय का ज्ञान कर रहे होते हैं आंख से या कान से या किसी भी ज्ञान से तो उस समय वो एक युगप जान हम मान सकते हैं उस समय केवल एक ही जान हो रहा है तो इस दृष्टि से चलिए अब आगे पढ़िए हो गया ना सारा ये चलिए हाँ पढ़ो थोड़ा पढ़ो या पढ़ दिया है यहां से पढ़ो अविशेष अभी तर्थ है वक्तरा भी प्रयाध अर्थांतर कल्पना वाक्लम मनोज जी पढ़ो जल्दी पढ़ो समय बहुत थोड़ा है ओ, अविशेषा भी थे वक्त भी प्राय अर्थांतर कल्पना वाक्ल अपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिए बोलने वाले के प्रयोजन के विरुद्ध अर्थ की कल्पना करना वाक्ल है उदाहरण किसी ने इस प्रकार कहा है। नव कम्बलो एवं मानव इस वाक्य में जो शब्द नव है इसके दो अर्थ है एक नया और दूसरा नवा अपने अर्थ के अनुसार बोलने वाले के अर्थ के विरुद्ध जो अर्थ लिया जाए वह वाक्त फैलावेगा साधारण रीति पर नव शब्द का अर्थ नया होता है इसलिए नव अंक संख्या का अर्थ संभव नहीं है गौतम ऋषि ने जाति व्यक्ति और आकृति इन्ही का भली भाती विचार किया है जाति का लक्षण यह है समान प्रसवात्मिका जाति ये सूत्र के अनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए कि मनुष्य जाति पशु जाति और जो जाति अर्थ प्रकार या भेद करके एक ही वस्तु के भेद का किया जाता है उसको गौतम के सूत्र में कोई सहायता गौतम के सूत्र में कोई सहायता नहीं मिलती अलम अलम अब ये कह रहे हैं अविशेष अभित अर्थेत ये जो छल है न छल हम करते ही है पर कई बार हमें छल का पता नहीं लगता कि हम छल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो तो एक प्रकार से अपने मन को दूषित करते हुए छल करते हैं और जिनको पता ही नहीं लग रहा कि मैं छल कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं वो क्षम्य हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि ये वैसे तो तीन प्रकार के छलों की चर्चा और वो आगे आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं यहाँ पर केवल एक छल का यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि अविशेष अभी अर्थे विशेष का मतलब विशेष और अविशेष का मतलब सामान्य वक्ता वक्ता के द्वारा कहे गए सामान्य अर्थ में विषय में वक्ता के द्वारा कहे गए सामान्य अर्थ में, अर्थ में अभिप्रायद अर्थांतर यानी वक्ता के अभिप्राय से अर्थांतर कल्पना करना विरुद्ध अर्थ की कल्पना करना अर्थांतर कल्पना करना वाक्शलमे वाक्शल ये वाक्ल है अब स्वामी जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं क्या है वो वाक्शल जैसे नव कम्बलो अयम माणवका ये आप लोगों के सामने आई चुका है तो यहाँ पर नव का अर्थ नया भी होता है और नव का अर्थ नव भी होता है अब जैसे किसी ब्रह्मचारी के पास कंबल देखा तो किसी ने कह दिया कि भाई इस ब्रह्मचारी के पास नव नव कम्बल अस्थित्रह्मचारिणा अस पार्स नव कम्बल अस्ति हा अयम बालक से अयम बालिका नव कम्बलम धार्यती अथवा नव कम्बलो अयम मानव का सीधा सीधा हम मिले तो ये जो नहीं इसको तो हम खैर किसी तरह बना सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। है? तो अब नव से यहां पर नया भी होता है नव से नौ भी होता है तो अब किसी ने कहा कि आपने ये कहा कि ये ये ब्रह्मचारी नौकम्बल वाला है तो उसने दूसरा अर्थ कर दिया कि ये ये ब्रह्मचारी नवकम्बल वाला कहा है इसके पास तो नया कंबल तो है पर एक ही है और इसके पास नौ कंबल हैं इसका आपके पास क्या प्रमाण है इस ब्रह्मचारी के पास नौ कंबल हैं इसके आपके आपके पास क्या प्रमाण है तो इस तरह से वाघ छल जो है वो कई प्रकार से हमारे द्वारा कर दिया जाता है और अगर वो वक्ता उस समय समाधान कर देता है तब तो वो जो छल करने वाला है उसका आत्मविश्वास टूटता है और अगर वो वक्ता जो है उसके छल को नहीं पकड़ पाता है तो फिर उसकी बात गलत रूप में समाज में फैल जाती है और उससे फिर बहुत बड़ी हानि होती है तो कह रहे हैं कि ये जो इस प्रकार का जो छल है वाक् छल है उपचार छल है सामान्य छल है तो ऐसे तीन तीन प्रकार के छलों की चर्चा वहां पे आई है अब आगे कहते हैं समान प्रसवात्म का जाति कहते इस सूत्र के अनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए तो समान का अर्थ एक, एक प्रसवात्मा उत्पन्न करने वाली यानी एक जैसी उत्पन्न करने वाली जो जाति है और जाति का अर्थ यहाँ पर जैसे स्वामी जी ने तो यहाँ पर मनुष्य जाति पशु पशु आदि जाति का ग्रहण किया है और तो कहते हैं कि यहाँ पर जो जाति है वो न्याय दर्शन वाली वो जाति नहीं है जो अलग से एक निग्रह स्थान आदि से जुड़ती है यहाँ पर एक सामान्य कथन किया गया है कि कोई भी कोई भी योनि, कोई भी कोई भी ऐसा जो पदार्थ है या कोई भी जन्म जो है उसका जन्म देने वाला उसको जन्म देने वाला उसको प्रकट करने वाला उसी जैसा ही होना चाहिए तभी वो चीज वैसी ही उत्पन्न करेगा जैसे नीम के बीज से नीम उत्पन्न होगा नीम के बीज से आम उत्पन्न नहीं हो सकता तो इस तरह से और कोई कह सकता है कि नीम और आम की वो कलम ऐसे जोड़ करके और फिर हम चला दें, तो इसमें होगा ही नहीं हाँ।, हाँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि कि वो जाति वही होती जैसे आजकल जिस अर्थ में जाति का प्रोक किया जाता है जैसे अनेक तरह की जातियां आप लोग देखते ही है जाट जाति और ये बर्मा गुर्जर यादव गंगवार ठाकुर है बहुत सारे होते हैं तो ईश्वर की ओर से इन जातियों का निर्माण नहीं किया गया है ये जातियां मनुष्य के द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाई गई हैं, यानी जिसका जैसा कर्म है उसके के हिसाब से उसका नाम पड़ गया जैसे जैसे जो युद्ध या किसी की रक्षा करने में रुचि रखता है तो उसको क्षत्रिय जाति दे दिया हालांकि वो एक क्षत्रिय वर्ण है और इसमें जैसे ठाकुर हैं, ठाकुरों में भी क्या क्षत्रियपन वो रहता है तो उनको ठाकुर कह दिया राजपूतों राजपू में भी बहुत सारी जातियां मेढ मेंढ्र जाति है मेंडर, मेंडर चौहान हैं, रावत है रावत हैं ये सब छत्रियत्रिय है, लोग हैं ये लेकिन अब वो युद्ध आदि का समय तो रहा नहीं अब तलवार किसके ऊपर चलाएंगे और तीर और धनुष बाण किसके ऊपर छोड़ेंगे तो अब किसी ने दुकान कर ली किसी ने कोई व्यापार शुरू कर दिया कोई मिनिस्टर बन गया अब ये तो ठाकुरों से ही पूछा जाना चाहिए कि छत्रियों ठाकुर क्यों कहते हैं ये मनुष्य जाति है ठीक है इस में ठीक है।, है तो इस तरह की जो जातियां हैं वो सारी मनुष्यकृत है ईश्वर की ओर से जो जातियां हैं वो जैसे पुरुष है स्त्री है पशु है मनुष्य है फिर वृक्षों में अनेक तरह की जातिया है मनुष्यों मनुष्यों में भी अनेक प्रकार की जो नस्लें हैं जैसे अफ्रीकन है चीनी है जापानी है, है तो मनुष्य जातियां पर इनमें भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से भेद हम कर सकते हैं तो इस तरह से स्वामी जी यहां पर न्याय दर्शन के हिसाब से पहले तो उन्होंने प्रमेय प्रमाण की चर्चा की और प्रमेय प्रमाण के बाद फिर जाति पर उन्होंने अपना ये जो विचार रखा है तो इसलिए हमें जो जाति से यहां पर वही जाति ग्रहण करना चाहिए एक तो जाति और वो सामान्य और आकृति और फिर व्यक्ति ये जाति आकृति व्यक्ति ये फिर इनके अलग अलग भेद हो जाते हैं जैसे मान लीजिए द्रव्य द्रव्य है अब द्रव्य में जो द्रव्यत्व है वो सत्ता है वो जाति वो जाति है अब द्रव्यत्व दुनिया भर के जितने भी द्रव्य होंगे उनमें द्रव्यत्व होगा लेकिन द्रव्यत्व में तो नहीं होगा गुणत्व में द्रव्य नहीं, नहीं होगा और द्रव्यत्व में गुणत्व नहीं होगा और द्रव्य गुणत्व में कर्मत्व नहीं होगा तो इस तरह की जातियों की वैशिष्टिक जाति की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है सामान्य रूप से यहाँ पर ये यह कहा है कि संसार में जितने भी प्रकार की योनिया है फिर उन योनियों के जितने भी प्रकार है वो सबके सब उनकी जातिया है जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि खट्टा शहद भी होता है खट्टा शहद देखो अब हम तो हम तो यही मानते हैं शहद तो, तो मीठा ही होना चाहिए मीठाई होता है लेकिन कोई ऐसा देश है कि जहां पर खट्टा शहद उत्पन्न होता है वो विशेष फूलों में उनको इस तरह से तो शहद की ही एक प्रकार है एक प्रकार वाची है तो इस तरह से यहाँ पर दिया है और अभी खट्टा मधु कैसा चलिए शांति पाठ uh... ओ शांति रंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप राप शांति रोष वनस्पतया शांति देव शांतिर्ब्रह शांति सर्व शांति शांति शांति